महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतत्रशतमोध्याय सुखदेवजी की उत्पत्ति और उनके यज्ञोपवीत वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कार का वृत्तात विस्मुवाच सलब्धवा परम देवात्म सत्यवती सुत अरिशिते गृह्य मंथा भिष्मजी कहते हैं राजन महादेव जी से उत्तम वर पाकर एक दिन सत्यवती नंदन व्यास जी अग्नि प्रकट करने की इच्छा से दो अरणी काठ लेकर उनका मंथन करने लगे अथ परम राजन विभ्रतिम स्वेन तेज सा भगवान् ऋषि नरेश्वर इसी समय उन भगवान महर्षि व्यास ने वहाँ आई हुई घृताचि नामक अप्सरा को देखा जो अपने तेज से परम मनोहर रूप धारण किए हुए थे ऋषि दृष्ट सहसा काम मोहित अभुद्भवस्विन था चृष्वा तथा व्यासम काम संय्मान समी संद। भूत महाराजा घृताची समुपागमत युधिठिर उस वन में उस अप्सरा को देखकर ऋषि भगवान व्यास सहसा काम से मोहित हो गए महाराज उस समय व्यास जी का हृदय काम से व्याकुल हुआ देख घृताची अप्सरा सुखी होकर उनके पास आई सताम अप्सर रूपेनां देन संता शरीर जेनागत सर्वतिगे न उस अप्सरा को दूसरे रूप से छिपी हुई देख उनके संपूर्ण शरीर में काम वेदना व्याप्त हो गई स तो धैर्य महता मुन न स निहन्त तध्या सह प्रवशिम मन मुणिवर व्यास महान धैर्य के साथ अपने काम वेग को रोकने लगे परंतु अपसरा की ओर गए हुए मन को रोकने में वे किसी तरह समर्थ न हो सके भावित घृताच्यात मुडे रग्नि चिकित्सयामेवसा तुक्रम वतत होनहार होकर ही रहती है इसलिए व्यास जी के रूप से आकृष्ट हो गए अग्नि प्रकट करने की इच्छा से अपने को रोकते हुए महर्षि व्यास का वीर सहसा उस अरणी अरणिकाष्ठ पर ही गिर पड़ा सौ विसा तथे द्विज सत्तम अरमत ब्रह्मि तस्म जज्ञे शुको नरेश्वर उस समय भी द्विश्रेष्ठ ब्रह्मषि व्यास निशंक मन से दोनों अरणियों के मंथन में ही लगे रहे उसी समय अरणि से सुखदेव जी प्रकट हो गए महातपाह परमहर्षि महायोगी अरणि गर्भ संभव अरण्य के साथ साथ शुक्र का भी मंथन होने से महातपस्वी तथा महायोगी परम ऋषि सुखदेव जी का जन्म हो गया वे अरणि के ही गर्भ से प्रकट हुए यथा यथाध्वरे समृद्धा हव्य मुदाह तथा तो रूप सुखो यज्ञ प्रज्वलन इव तेजथा जैसे यज्ञ में हविष्य का वहन करने वाली प्रज्वलित अग्नि प्रकाशित होती है वैसे ही रूप से सुखदेव जी प्रकट हुए थे वे अपने तेज से मानो जाज्जल्यमान हो रहे थे बिचौर अनुत्तम बहुत तदाविता अपने पिता के समान ही परम उत्तम रूप और कांति धारण पवित्र आत्मा सुखदेव धूम रहित अग्नि के समान दे दीप्यमान हो रहे थे तम गंगा सरिताम श्रेष्ठा मेरुपृष्ठे जनेश्वर स्वरूपी तब हरिश्वर उसे समय में गंगा जी मूर्तिमति होकर मेरु पर्वत पर आई और उन्होंने अपने जल जल सुखदेव जी को तृप्त किया अंतरिक्षाभ्य दंड कृष्णाजिनम चपात भूमिम राजेन्द्र सुखस्म कु राजेन्द्र आकाश से महात्मा सुखदेव के लिए दंड और कालमृग म्रिक, काला मृगचर्म ये दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर गिरी जे गीयंते स्व गर्वा नृतनस्ापरोगुण दैवद प्रवाद्यंत महाना विश्वावश्चंधर्वस्थ तुम्बुनादृद हाहा हूहुश्च गंधर्व तुष्टभुसंभव गंधर्व गाने और अपसनाएं नृत्य करने लगी देवताओं के धुमदियाँ बड़े जोर जोर से बज उठी विश्वा वसु तुम्बरु नारद हाहा और हु आदि गंधर्व सुखदेव जी के जन्म की बधाई गाने लगे तत्र पुरोगाच लोकपाल समागता देवादेवर्ष तथा इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल देवता देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहाँ आए दिव्याली च सर्वपुणी प्रभुवर्ष जंगमं जंगम चहृष्टम अभुव जगत वायु ने सब प्रकार के दिव्य पुष्पों की वर्षा की चर और अचर सारा संसार हर्ष से खिल उठा तम महात्मा स्वयं प्रत्या दिव्या स महादते जातमात्र विधिपातदा तब महातेजस्वी महात्मा भगवान शंकर ने देवी पार्वती के साथ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक पधार कर महर्षि व्यास के उस नवजात पुत्र का विधिपूर्वक उपनयन संस्कार किया तस्य तस् देवेशर श्रो दिव्यमद्भुतर्शनम दद कम्डल प्रीतवासा शिवा विभो प्रभोम देवेशर इंद्रण उेम पूर्वक दिव्यवद्भुत कमंडलू तथा देवोचित वस्त्र प्रदान किए हंसा सत्ता से सहस्रशीक्षण अवर्तन सुखाशा सात भारत, ंस श्र सारस शुक और नीलकंठ आदि उनकी प्रदीक्षिणा करने लगे आस्तो दिव्य प्राप्त जन्म महादे तथा मेधावी व्रतचारी तर महातेजस्वी अरण्य सम्भूत शुक वह दिव्य जन्म पाकर ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले वहीं रहने लगे वे बड़े बुद्धिमान व्रतपालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे उत्पन्न मात्रम तम वेदा संसंग्रहपतस्थो उत्पत, उत्पत, महाराज यथाश पितरम तथा महाराज सुखदेव जी के जन्म लेते ही रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेद उसी प्रकार उनकी सेवा में उपस्थित हो गए जैसे वे उनके पिता वेद्यास की सेवा में उपस्थित हुए थे वेद वेदांग भाष्य वेत उपाध्याय महाराज धर्म एवानुचित महाराज वेद वेदांगों के विस्तृत व्याख्या की ज्ञाता सुखदेव जी ने धर्म का विचार करके को अपना गुरु बनाया। संग्रहान दक्षिणाम दत्ता समावृतौ महा मुनि प्रभो महामुनि सुखदेव ने उनसे रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेदों का समूचे इतिहास का तथा राजशास्त्र का भी अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा दे समावर्तन संस्कार के पश्चात घर को प्रस्थान किया उग्रम तपह समाहरे उग्रपे ब्रह्मचारी समन्त्रणी मान्य ज्ञानी न तपसा तथा उन्होंने एकाग्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उग्र तपस्या प्रारंभ की महातपस्वी सुखदेव ज्ञान और तपस्या के द्वारा बाल्यकाल में ही भी देवताओं तथा ऋषियों के आदरणीय और उन्हें सलाह देने योग्य हो गए थे नरमते बुद्धिराश्रमेश न राधिप हम तेसुगार्य मूहुल सुक्ष धर्मानुदर्शिण नरेश्वर वे मोक्ष धर्म पर ही दृष्टि रखते थे अत उनकी बुद्धि गारहस्थ्य आश्रम पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करती थी इतिश्री महाभारत शांति परमड़ी मोक्षधर्म परमड़ी सुकोत्पत्तौ चतुर्विशत्यधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव की उत्पत्ति विषयक तीन सौ अध्याय पूरा हुआ